ये बात केरल के तो के वर्कला बीच का है समंदर और पहाड़ियों से घिरा हुआ बीच बीच भारत के सबसे खूबसूरत में से एक है देश विदेश के ना जाने कितने टूरिस्ट यहाँ पर रोजाना घूमने के लिए आते हैं बीच इतना खूबसूरत है कि ऐसा लगता है मानो यहाँ पर प्रकृति का इंसान से मिलन होता है समंदर की बड़ी बड़ी लहरें जब बीच के किनारे की पहाड़ी से टकराती है तो गजब का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है यहाँ पर डूबते सूरज की खूबसूरती को निहारने के लिए लोग हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचते हैं। त्रिवेंद्रम शहर से मात्र 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस बीच का इतिहास भी काफी पुराना है कहा जाता है बहुत पुराने समय में यहाँ से विदेशी भारत में आया करते थे बीच की भीड़ वाली जगह से काफी दूर सन्नाटे में एक कैंप लगा हुआ था वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे तभी अचानक से किनारे पर पड़े एक चट्टान के पास एक लड़की की आवाज सुनाई पड़ी ओ, ओ, ओ उ, इस लड़की को उल्टी हो रही थी शायद उसने ड्रिंक ज्यादा कर लिया था जिस वजह से उसे हो रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर इसे लेकर कोई घबराहट नहीं हो रही थी अक्सर उसके साथ ऐसा होता था जब वो थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर लेती थी तो उसे पक्का वॉमिटिंग होने लगती थी आज के दिन भी शायद यही हुआ था इस लड़की का नाम समन्ता था ये तमिल फिल्म एक्ट्रेस थी अभी करियर में उतनी सक्सेस नहीं मिली थी इस वजह से ज्यादा लोग उसे जानते भी नहीं थे मॉडल के तौर पर साउथ फिल्म इंडस्ट्री की कई सारी फिल्मों में काम कर चुकी थी फिल्मों में काम कर लेने के लिए कई बार फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ भी उसे ड्रिंक करना पड़ जाता था आज वो किसी तमिल फिल्म की शूटिंग के लिए वर्कला बीच पर आई हुई थी उसके साथ फिल्म के कई सारे और भी एक्टर और एक्ट्रेसेस थे और साथ ही फिल्म के कई सारे क्रू में भी थे वर्कला बीच का लोकेशन उनकी फिल्म की शूट के लिए बेस्ट था ऐसे में इन लोगों ने पिछले दो तीन दिनों से यहाँ पर अपना सेट जमा रखा था मेन बीच पर टूरिस्ट बहुत आते हैं और वहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है इस वजह से इन लोगों ने मेन लोकेशन से तकरीबन दो तीन किलोमीटर आगे जाकर अपना सेट लगाया हुआ था ताकि उन्हें शूटिंग में कोई प्रॉब्लम न हो फिल्म का बजट थोड़ा कम था इसलिए इन लोगों ने शहर में होटल लेने के बजाय बीच के किनारे ही टेंट डालकर रहने का इंतजाम किया हुआ था दिन भर की शूटिंग खत्म करने के बाद ये लोग रात में ड्रिंक वगैरह कर रहे थे। आज सेट पर फिल्म का प्रोड्यूसर भी रुका हुआ था ऐसे में समंता को प्रोड्यूसर को खुश करने के लिए उसके साथ बैठकर ज्यादा ड्रिंक करना पड़ गया था खैर चट्टान के पास उल्टी करने के बाद समन्ता चुपचाप अपने टेंट में गई और वहां पर सो गई इसके बाद भोर के तकरीबन या तकर बजे जब समता को थोड़ी ठंड का एहसास हुआ तो उसने अपने पैर के पास पड़े चादर को लेने की कोशिश की लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी उसका हाथ पैर के पास पड़े चादर तक नहीं पहुंच रहा था बार बार वो पैर के पास अपना हाथ पहुंचाने की कोशिश कर रही थी इसी कश्मे -कश्म उसकी आँख खुल गयी तब जाकर उसे एहसास हुआ की उसके हाथ तो पीछे की तरफ करके बंधे हुए है समनता शोक्ड रह गई उसने अपनी आख खोलकर इधर उधर देखने की कोशिश की तो फिर उसके होश ही उठ गए ना जाने कैसे इस वक्त ना सिर्फ उसके हाथ बंधे हुए थे उसके गले में भी हुई थी। और ये रस्सी के एंगल से बंधा हुआ था इस वक्त समन्ता एक स्टूल पर खड़ी थी और किसी ने उसके हाथ पीछे बांध कर गले में रस्सी का फंदा डालकर ऊपर एंगल से लटका दिया था अब अगर गलती से उसके पैर के नीचे से स्टूल खिसका तो फिर रस्सी से उसका गला का और कुछ ही देर में उसकी जान चली जाएगी समन्ता को कुछ ना तो समझ आ रहा था और ना ही याद आ रहा था कि यह सब किसने और कब किया उसका सिर अभी भी चकरा रहा था वो अभी भी पूरी तरह होश में नहीं थी लेकिन फिर भी उसे हल्का हल्का याद आ रहा था कि रात को जब उसे उल्टी हुई थी तो उसके बाद वो चुपचाप यहां पर सोने के लिए चली आई थी उस वक्त फिल्म के बाकी क्रू मेंबर्स टेंट के बाहर बॉर्न फायर कर रहे थे जैसे ही समन्ता को यह बात याद आई उसने तुरंत ही अपनी एडी उठाते हुए टेंट के रोशनदान के सहारे बाहर देखने की कोशिश की बाहर अभी भी कुछ लकड़ियां जल रही थी लेकिन यहां पर कोई नजर नहीं आ रहा था बाहर देखने के बाद जैसे ही समन्ता ने अपनी एडी को नॉर्मल करने की कोशिश की अचानक से उसका पैर मुड़ गया और उसके पैर के नीचे रखा स्टूल फिसल गया जिससे उसके गले में लगी हुई रस्सी टाइट हो उठी समन्ता अपने पैर इधर उधर झटकते हुए झटपटाने लगी इस समय उसके दोनों हाथ भी पीछे करके बंधे हुए थे ऐसे में वो अपने हाथों से भी रस्सी को पकड़कर इसे नहीं खोल पा रही थी गले में रस्सी का फंदा टाइट होने की वजह से उसका चेहरा लाल होने लगा था और चेहरे की एक एक नस उभर कर सामने आ चुकी थी बड़ी मुश्किल से स्ट्रगल करती हुई वो खुद की जान बचाने की कोशिश करती रही कुछ देर तक यू छटपटाते रहने के बाद अचानक से उसके पैर के नीचे एक प्लास्टिक की सीढ़ी आ गई इस सीढ़ी का इस्तेमाल शूटिंग के दौरान कैमरामैन करता था के दाएं पैर की डूबे हुए को तिनके के सहारे की तरह ही समंता के पैर के नीचे वो सीढ़ी आई थी जैसे ही उसके गले की रस्सी थोड़ी ढीली हुई उसने लम्बी लंबी, -लंबी सास खींचना शुरू कर दिया बचाओ, बचाओ, कोई है कोई है यहाँ समंता जोर जोर से सांस खींचते हुए मदद के लिए चिल्लाने लगे लेकिन बड़े ताज्जुब की बात थी इस वक्त वहां पर कोई हलचल नहीं हो रही थी ऐसा लग रहा था कि वहां पर इस वक्त कोई भी नहीं है जबकि फिल्म की शूटिंग के लिए काफी लोग यहाँ आए हुए थे हेल्प प्लीज हेल्प बचाओ समंता ने फिर से चिल्लाना शुरू किया इसी बीच उसकी नजर अपने दाई तरफ एक बड़ी सी परछाई पर पड़ी समन्ता ने जब ध्यान से उस परछाई की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए दरअसल जहाँ पर समन्ता लटकी हुई थी उससे महज तीन मीटर की दूरी पर एक और शख्स लटका हुआ था। शख्स की मौत हो चुकी थी और बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत हुए काफी समय हो चुका है डर के मारे समुनता जोर से चीख पड़ी सुबह के दस बज रहे थे वो अपनी लैंड रोवर में सामान लोड विक्रांत अपने लैंड में सामान लोड कर रहा था उसके साथ ही अनुष्का हर्ष और हर्षित भी अपना अपना सामान विक्रांत के लैंड में रख रहे थे ये सब लोग अभी गाजियाबाद निकलने की तैयारी कर रहे थे सर इस कुत्ते का चलना जरूरी है क्या हर्ष ने विक्रांत कुत्ते शेरलॉक होम्स की तरफ इशारा करते हुए कहा शेरलोक होम्स सबसे पहले गाड़ी में जाकर बैठा हुआ था मानो वो ही इन सबका बॉस हो भों भों हर्ष ने जैसे ही ये सवाल किया तुरंत ही शेरलॉक ने हर्ष की तरफ देख कर शुरू कर दिया मिल गया जवाब विक्रांत ने गाड़ी के पिछले दरवाजे को बंद करते हुए कहा यह नॉर्मल कुत्ता नहीं है शेरलॉक होम्स नाम है इसका समझे और ये केस सॉल्व करने में, में मेरी मदद करता है तुम लोगों ने लॉकर रूम वाले मर्डर केस के बारे में सुना है ना वो केस मैंने इसी की मदद से सॉल्व किया था विक्रांत ने शेलॉक होम्स के पीठ को सहलाते हुए कहा कैसे इसकी सूंगने की पावर बहुत अच्छी है और जहाँ कहीं भी विक्रांत हर्ष को बताना चाहता था कि शेरलोक किसी की भी पोट्टी को बहुत जल्दी ढूंढ निकालता है लेकिन इस वक्त वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था ऐसे में उसने बात बदलते हुए कहा ये क्रिमिनल्स के फुटप्रिंट को बहुत जल्दी पहचान लेता है ओ, रियली, हर्षित अब होकर शेलॉक होम्स की तरफ देखने लगा देखा ये कुत्ता भी तुमसे अच्छा काम कर लेता है लेकिन तुम कुछ सीखो अनुष्का ने हर्ष की टांग खींचनी शुरू कर दी सर हम इतनी दूर गाड़ी से क्यों जा रहे है? हम ट्रेन या फ्लाइट भी तो ले सकते थे हर्षित ने विकांत की तरफ देखते हुए सवाल किया इसकी वजह से विक्रांत ने शैलोक की तरफ इशारा करते हुए कहा और दूसरी चीज यहाँ अपना पर्सनल व्हीकल रहेगा तो ठीक रहेगा हमारे लिए मुंबई से गाजियाबाद की दूरी तकरीबन 600-700 किलोमीटर दूरी होगी लेकिन फिर भी विक्रांत गाड़ी लेकर इसलिए जा रहा था क्योंकि शेरलोक होम्स को ट्रेन या फ्लाइट में ले जाने में दिक्कत हो जाती और विक्रांत अब उसे किसी और के सहारे छोड़कर नहीं जाना चाहता था विक्रांत अपनी टीम को लेकर मुंबई से निकल चुका था अभी उसे यहाँ से चले हुए महज एक घंटे ही हुए थे कि अचानक से विक्रांत के पास उसके कमांडिंग ऑफिसर अनूप सहगल का कॉल आ गया हेलो विक्रांत कहाँ हो फटाफट टीम लेकर केरल निकलने की तैयारी कर लो क्या हुआ ये तो बताओ विक्रांत ने चौंकते हुए सवाल किया और फिर कुछ देर तक हूँ हाँ करते हुए दूसरी तरफ की बात सुनता रहा ओ मतलब बरकोला बीच पर एक साथ कई लोगों की मौत हो गई और वो सब लोग फिल्म इंडस्ट्री के थे